गीता तत्व चिंतन मोह की प्रतिक्रिया आताई आता के लक्षण हमने ऊपर कहा था कि अर्जुन होश में है अथवा बेहोशी में इसका निर्णय यह श्लोक करता है वह निर्णय क्या है यही कि अर्जुन एक प्रकार की बेहोशी में है बेहोशी में मनुष्य असंबद्ध बातें करता है उसकी बातें स्वयं एक दूसरे को काटती है तो इस श्लोक में असंबद्धता कौन सी दिखाई पड़ती है यही कि एक ओर अर्जुन कौरवों को आताताई स्वीकार करता है और दूसरी ओर कहता है कि इन आताताइयों को मारकर पाप ही हाथ लगेगा हम अपनी एक पिछली चर्चा में कह चुके हैं कि धर्मशास्त्र के विधान के अनुसार आताताइयों को मारना पाप नहीं बल्कि पुण्य है अधर्म नहीं बल्कि धर्म है मनुस्मृति 350 राजा का कर्तव्य निर्धारित करते हुए कहती है गुरुम व बाल वृद्धों व ब्राह्मणम व बहुश्रुतम आताताईनाम आयांतम हन्या देवा विचारयन भले ही वह गुरु हो एक बालक हो या वृद्ध ब्राह्मण को अथवा बहुपाठी विद्वान लेकिन यदि वह आताई के रूप में आता है तो बिना किसी हिचक के उसका वध कर देना चाहिए यदि कोई पूछे कि आताताई के लक्षण क्या है तो वशिष्ठ स्मृति उत्तर देते हुए कहती है अग्निदो ग शास्त्र पाड़ीर धनापह क्षेत्र दारा सड़ेते आताई न आग लगाने वाला जहर देने वाला हाथ में शस्त्र लेकर मारने आने वाला धन लूट लेने वाला जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने वाला तथा पत्नी का अपहरण करने वाला ऐसे छह प्रकार के आताताई होते हैं अर्जुन कौरवों को आताताई मानता है वह यह भी जानता है कि कौरवों में आताताई के एक या दो लक्षण नहीं पूरे छह लक्षण विद्यमान है वाराणावत के लाक्षा में आग लगा ही थी भीम को जहरदे मूर्छित अवस्था में नदी में फेंक ही दिया पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने अपने अनुचरों को आदेश दिया था कि पांडव जहाँ कहीं दिख जाए उनका वध कर दो धन लूट ही लिया था पांडवों के राज्य को भी हड़प ही लिया था और वन में जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का अपहरण भी करा ही दिया था पर यह सब जानकर भी अर्जुन कहता है इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही हाथ लगेगा इसीलिए कहा कि अर्जुन प्रलाप कर रहा है वह सन्निपात के रोगी के समान हो गया है वह बेहोशी में है कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक भूल बैठा है